पुनः भगवते स्तुति कहती है हरे हे ओम ओम अर्थात विष्णु अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं विष्णु अपने वीरता के लिए कारण स्तुत्य हैं विष्णु शंभ की तरह विचरण करते, है। करते हैं विष्णु सांवेग की तरह विचरण करते हैं विष्णु पर्वत में वास करते हैं इन विष्णु के लिए स्वाहा विष्णु के तीनों पैरों में सब आश्रय पाए हुए हैं उन विष्णु के तीनों पैरों में सब लोग आश्रय पाए हुए हैं हे विष्णु आप ललाट हैं आप ललाट के दोनों भाग हैं विष्णु सभी लोगों को व्यापक बनाते हैं आप स्थिर हैं आप ध्रुव हैं हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए काष्ट देव की स्थापना करते हैं सब देवताओं को सविता ने पैदा किया अश्विनी के वाहों से हम आपको स्वीकारते हैं भूखा देव के हाथों हम आपको स्वीकारते हैं आप हमें सहायता दीजिए हम राक्षसों को मिटा सके आप बहुत अधिक आवाज करने वाले हैं आप इंद्र के लिए प्राण वाणी दीजिए अर्थात मंत्र पाठ कीजिए राक्षसों का हनन करने वाले मंत्र पाठ कीजिए अत्याचार साधनों का नाश करने वाला मंत्र पाठ कीजिए पोषणता प्रदान करने वाला मंत्र पाठ कीजिए अविचार साधनों का नाश करने वाले मंत्रों का गान कीजिए राक्षस नाश हेतु हम व्याप करते हैं अविचार नाश हेतु हम व्याप खोदते हैं विष्णु को इन व्यापों में प्रतिष्ठित करके विष्णु हेतु हम गड्ढों में जल छिड़कते हैं विष्णु हेतु हम गड्ढों में कुश का आसन बिछाते हैं विष्णु राक्षस नाशक हैं विष्णु विचार नाशक हैं विष्णु हेतु हम गड्ढे में फफल रखते हैं विष्णु राक्षस नाशक है। ना है। है हैं स्थिर होने की कृपा करें आप पालक हैं हे विष्णु आप स्थिर होने की कृपा करें सविता देव सर्वे देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं सविता आज सुने देवताओं के वाह से धारण करते हैं सविता देव को भूखा देवता के हाथों से धारण करते हैं सविता हमारे मन के अनुकूल होने की कृपा करें हम राक्षसों की गर्दन काटकर अलग करते हैं उनका नाश करते हैं आप यव हैं हमें सप्तरों से अलग करने की कृपा कीजिए हम स्वर्ग लोक हेतु आपका प्रेक्षण करते हैं हम अंतरिक्ष हेतु आपका प्रेक्षण करते हैं हम पृथ्वी हेतु आपका प्रेक्षण करते हैं हम पृथ्वी के लिए स्थान को शुद्ध करते हैं यह पितरों का सदन है यह पितरों का निवास स्थान है हे उदुम्बर साखे स्वर्ग लोक को ऊंचा उठाने की कृपा कीजिए अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने की कृपा कीजिए पृथ्वी लोक को दृढ़ बनाने की कृपा कीजिए मरुदगण स्वर्ग लोक का विस्तार करते हैं हे शाखा आप ऊंचे आकाश तक जाइए आप ध्रुव होइए यजमान रस घर में प्रवाहित होते हैं प्रजावान हो यजमान रस घर में पशुवाला हो हम घी से स्वर्ग लोक को पूरित कर दें हम घी से पृथ्वी को पूरित कर दें 56 से अनुरोध है कि वे हमें भी छत्र छाया प्रदान करने की कृपा करें हे इंद्र वाणीमय स्तुतियां आपको सब ओर से प्राप्त हों हे इंद्र वाणीमय स्तुतियां सब ओर से आपके लिए कल्याणकारी हों हम आयु में बड़ोत्रि पाएं आपकी आयु का अनुकरण करें आप हमारे यज्ञ से संतुष्ट एवं प्रसन्न होने की कृपा कीजिए हे रज्जू आप इंद्र की हों इंद्र के लिए स्थिर होने की कृपा कीजिए आप इंद्र से संबंधित हैं आप सभी देवों से संबंध हैं हे रज्जो आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें कृपा करें हे अग्नि आप व्यापक हैं आप प्रवाहक हैं आप विविध रूप हैं आप हविवाहक हैं आप रक्षक हैं अत्यंत चेतन संपन्न हैं आप स्तुत्य हैं आप सर्वज्ञता हैं हे अग्नि आप उसी के हैं आप कवि हैं आप शत्रुनाशक हैं आप भरण पोषण करता है आप अन्न की कामना करने वाले हैं आप शुद्ध हैं आप सम्राट हैं आप पावक हैं आप कृशानु हैं आप सब ओर से यजमानों से घिरे हुए हैं आप नव स्वरूप हैं आप दक्षिणा स्वरूप हैं आप हवि को पकाने वाले हैं आप सत्य के धाम हैं आप स्वयं प्रकाश हैं आप समुद्र हैं आप सर्व ज्ञाता हैं आप अजन्मा हैं आप एक पैर वाले हैं आप जागृत हैं आप इंद्र से संबंधित हैं आप बाणे स्वरूप हैं आप हमारे घर में उपस्थित रहते हैं आप यज्ञ वेदी पर विराजमान हैं देवताओं के मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा करें हे यज्ञ आप हमारे मित्र की दृष्टि से देखने की कृपा करें आप हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें आप भयंकर से भयंकर शत्रुओं से रक्षा करने की कृपा करें आप भयंकर सेना से हमारी रक्षा करने की कृपा करें हमारा भरण पोषण करने की कृपा करें अग्र से हमारा कुछ भी छिपा नहीं है आपको हमारा नमस्कार आप किसी भी प्रकार की हिंसा न करें हे अग्ने आप ज्योति स्वरूप हैं आप विश्व स्वरूप हैं आप सब देवताओं की समिधा हैं आप सोम से सत्रों का नाश करते हैं आप असत कार्यों का नाश करते हैं आप हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कृपा करें आप बल संपन्न के लिए स्वाहा आप अनेक आवृतियों से संपन्न हैं आप ज्ञाता हैं आपके लिए स्वाहा हे अग्नि आप हमें सुपथ पर ले जाने की कृपा कीजिए आप हम सबको धर्म मार्ग पर ले जाने की कृपा कीजिए आप विद्वान हैं आप शत्रुओं से युद्ध करें हे अग्निदेव आप विद्वान हैं बारं बारंबार आपको नमस्कार करते हैं आप विद्वान हैं आपके लिए स्तोत्र उच्चारते हैं हम आपसे यज्ञ रक्षा का निवेदन करते हैं यह अग्नि हमें वरन करने योग्य धन प्रदान करें यह अग्नि शत्रु नाश करते हुए हमारे सम्मुख पधारे यह अग्नि हमारे लिए अन्न जीते यह अग्नि हमारे लिए बल जीते यह अग्नि हमारे लिए शत्रुओं से जीते यह अग्नि हमारी आहुति स्वीकार कराने की कृपा करें अग्नि व्यापक है अग्नि बलशाली है अग्नि शत्रु नाशनी है अग्नि मनुष्यों को प्राक्रमी बनाए अग्नि घृत योनि है अग्नि घृत को पीने की कृपा करें अग्नि यजमान की वड़ोत्री करने की कृपा करें हे सविता देव यह सोम आपको भेंट किया जा रहा है आप इसकी रक्षा करने की कृपा कीजिए आपको राक्षस कष्ट न पहुंचा पाए यह सोम दिव्यता को पाकर देवता से अधिष्ठित है आपकी कृपा से हम वे दिव्यता प्राप्त करें आपकी कृपा से हम वे धन प्राप्त करें आपकी कृपा से हम वे पशु प्राप्त करें आपके लिए स्वाहा आपको प्रदान की गई आहुति से हम वरुण के इपाहास से मुक्त हो चुके हैं हे hey अग्निदेव आप व्रत पालक हैं आप हमारे व्रत की रक्षा करने की कृपा करें व्रत करने से हमारा शरीर आपके शरीर जैसा हो जाए आपके शरीर से एकाकार हो जाए आप जिस तरह यथा योग्य श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करते हैं उसी तरह हमारे श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करने की कृपा करें आप दीक्षापति हैं आप हमें दीक्षित करने की कृपा कीजिए आज तपपति हैं आप हमारे तप को स्वीकार करने की कृपा करें हे अग्नि आप बहुत व्यापक हैं आप अति पराक्रमी हैं आप शत्रुनाशक हैं शत्रुनाश हेतु हमें शक्तिशाली बनाइए आप मनुष्यों को पराक्रमी बनाइए अग्नि अति व्यापक है अग्नि बलशाली है अग्नि शत्रु नाशनी है अग्नि मनुष्य को प्राक्रमी बनाए अग्नि घृत योनी है अग्नि घृत को पीने की कृपा करें अग्नि यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें हे यूप वृक्ष आपकी कृपा से हम उन वृक्षों को पाएं जिनसे हम यज्ञ के खंभे बना सकें जो वृक्ष यज्ञ हेतु उपयोगी नहीं है हम उन्हें न पाएं दूर और पास के वृक्षों में हमने आपको पास से पाया है आप वनपालक हैं आप प्रकाशमान हैं हम आपकी सेवा करते हैं ताकि हम देवताओं के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में आपका उपयोग कर सकें हम आपको घी से सींचते हैं हम औषध से आपकी रक्षा का निवेदन करते हैं हर्षा आपकी रक्षा करे कोई भी इस यज्ञ स्तंभ की हिंसा न कर सके हे यूथ वृक्षे आप स्वर्ग लोक को नुकसान न पहुंचाएं हे ऊपवृक्ष आप अंतरिक्ष को नुकसान न पहुंचाएं हे ऊपवृक्ष आप पृथ्वी पर उपजिए तीक्ष्ण प्रशा आपके सौभाग्य हेतु है प्राणियों के महान सौभाग्य के लिए आपका उपयोग किया जा रहा है आपकी सैकड़ों शाखाओं की तरह हमारे वंश वृक्ष की शाखाएं भी बढ़ जाएं